प्राणच महोपयमित सर्वाही सर्व ब्रह्मोपनिषद प्रथम अध्याय, प्रथम खंड के प्रथम मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था मंत्र था ओम इति इति उपाशितं उपाशितः ओम उदा कश्योपाख्या ऐसा मंत्र है ओम ऐसा जो एक एक अक्षर ब्रह्म है परमात्मा है ओंकार उसकी उपासना करें इस अक्षर की उपासना करें पर अक्षर है इसकी उपासना करें उपासना करें ओम की महिमा गीता में कई स्थानों में ओम की महिमा है प्रणव सर्वेदेशु सब्रके पौर संभु सप्तम अध्याय कहा प्रसोम अक्ष प्रवास में षष्ठी विभूति विभूति योग दो अध्याय में है सप्तम अध्याय और दसम अध्याय सप्तम अध्याय में संक्षिप्त विभूति योग है सारे वेदों में देखना चाहो तो मुझे प्रणव के रूप में देखना प्रणबेदेश सप्तम अध्याय से कहा अष्टम अध्याय में ओम इतनाक्षर ब्रह्म नमस्कार प्रयाति करम ओंकार का उच्चारण करता हुआ ऐसा दसम अध्याय में कहा विराम अष्टी एकाक्षर मैंने शब्दों में मुझे देखना चाहते हो वाणी में शब्दों में तो मैं ओम सप्तदश अध्याय में ओम तत्सद्विदेश ब्राह्मणस्त्र विदिता ब्राह्मणास्ते नाश्चर्य उसी को लेकर के कहा था कि परमात्मा से परमात्मा ने ओम करके उच्चारण करके निकाला है ब्राह्मण को निकाला है वेद को यज्ञों को पहले पहले सृष्टि किया रस्मा दोन उचा यदान नव क्रिया इसलिए ओंकार के उच्चारण से पैदा हुए हैं ब्राह्मण आदि इसलिए क्या करते हैं ओम का उच्चारण करके ही एक या क्रिया दान क्रिया तब क्रिया आदि करते हैं जब भी कुछ करते हैं तो ओम का उच्चारण पूर्वक करते हैं और भी स्मृति में कहा है ब्राह्मणा प्रणवम कुरियात आदो अंत्य सर्वरा कोई भी जब करे तब करे कुछ भी करे आदि और अंत में ओंकार प्रणव का उच्चारण करेंगे ब्राह्मण ऐसा है प्रभति अनुकृतम पूर्वम यदि पहले आप ओमकार पूर्वक उच्चारण नहीं करेंगे मंत्र आदि का तो चला जाएगा फल नहीं मिलने वाला परस्ताक्षी थे और अंतिम में नहीं उच्चारण कर तो नाश हो जाएगा फल नहीं मिलने वाला दोनों तरफ ओम बगाम ये के में आ जाता तो ओमकार की महिमा मांडू के कार्य का पूरे ओंकार की महिमा ही है वो मंत्र है ओंकार के बारे में चर्चा है आत्मा के चार पांच चार अवस्था ओमकार के चार माता ये मिलाते हैं के में देखते हैं तो प्रथम अध्याय के नवम खंड तक पूरे ओंकार ही ओमकार है भिन्न भिन्न प्रकार से ओमकार की उपासना है ओमकार की महिमा यहां छांदोग में प्रथम अध्याय में नवम खंड तक आएगा प्रकार बदलेंगे भिन्न भिन्न प्रकार से उपासना ओं की वक्त बदलाव में रिष्ट है टीका में आगे बोलते हैं ओम इति ब्राह्मण प्रवक्षण ऐसा कहा कहें ब्राह्मण प्रवचन करने की तैयारी में जो ब्राह्मण प्रवक्ता होगा ओम उच्चारण करके करता है ओम इति ब्राह्मण प्रवक्शन आह ब्राह्मण प्रवक्षण ओम इति आह जब बोलने की तैयारी है प्रवचन की तैयारी है उस तिथि तो में ओम शब्द उच्चारण करता है क्या ओम इति ब्राह्मण प्रवक्षण आ इत्यादि श्रुतें से यह सारी श्रुतियां ओमकार की महिमा आती है कुछ भी काम करो ओम पूर्वक होता जो दुख की बातें है जिनको अधिकार मिला है उसकी उपासना तो वो भी उपासना नहीं कर रहा दुख की बात यह है <laughs> ओम इति अयम भावो व्याख्यात ओम इति इतिद अक्षरम उपासिता तो ओम इतना अंश का व्याख्या हुई अब तक आगे इति, आगे इति है अक्षरम है बहुत कुछ है ओम इति अयम भावो व्याख्यात ओम इस प्रकार जो ओम मंत्र में आया ओम ओमअ व्याख्या हो गए का क्या अर्थ है तब कहते हैं अतः कहा हैदेतक्षर तद वर्णात्मक उद्गित भक्ति अवयवाद उदित शब्दवाच्योंपाशिता अतः मैंने श्रेष्ठत्व पूर्व में श्रेष्ठम करके रखा है भाष्य पूर्व में है जब कर्म स्वाध्याय अंतर बहुस प्रयोगात प्रसिद्धम अश्य श्रेष्ठ ये श्रेष्ठता है अत मन श्रेष्ठ होने के कारण इस कारण से तदे तद अक्षर वही जो अक्षर है अकार उदार मकार मिला हुआ जो अक्षर है इसका वर्णात्मक माना अक्षर शब्द का अर्थ है पर अवयव शक्ति से अर्थ नहीं लेना अवयव शक्ति से लेंगे तो नक्ष रहती थी परमात्मा हो जाएगा परमात्मा की उपासना नहीं है ओम शब्द की उपासना तो तो है, तो वर्णात्मगम बोला भाष्यकार कि ये रूढ़ है ज्ञान ये जो ओम कहने से ओंकार का ही ज्ञान होना रूढ़ है ये जानना चाहते हैं तदे तद तर अक्षर वही जो अक्षर है ओम वर्णात्मगम उदगित भक्ति अवयत्व उद्गीत एक उद्गान कर्म है उसका ये अवयव होता है उदृत भक्ति का भाव का अवयव होने से उदगृत शब्द से कहा गया है, उदगित शब्द से कहा जाता है किंतु उदग्र अवयव है उदगृत शब्द वाच्यम उपासिता इसकी उपासना करे टीका उपा, में श्रेष्ठत्म उपास्यम अंतृष्य पूर्व भाष्य के अंत में श्रेष्ठम बोला हुआ था क्यों सारे जप कर्म तप आदि में ओंकार पूर्व में अंतिम में लगाते हैं आदि अंत में इसलिए श्रेष्ठता है या अथा शब्द से वही इस श्रेष्ठम लाया जाएगा हाँ। श्रेष्ठत्म उपास्यम श्रेष्ठता क्या है इसमें उपास्य के लिए श्रेष्ठ श्रेष्ठम लाया जाएगा अतः मैंने श्रेष्ठम किया ब्रह्मसूत्र में आया व्याप्त से समंजस ऐसा आया है कि ओंकार ऐसा है सारे शब्दों में व्याप्त है सारे वर्गो में व्याप्त है व्याप्त से सम्बंज इसलिए ओमकार की उपासना करना ठीक है क्यों व्याप्ति है सारे शब्द जगत में वही छाया हुआ है ओंकार के बिना कोई शब्द नहीं होता ये कहना चाहता ज्ञाप्ते से समंज यदि न्याय है कि जो युक्ति है ब्रह्मसूत्र है न्याय है तर्क है इसके द्वारा विशेषण से अर्थवत्व अक्षर जो शब्द है अक्षरम ओंकार ओंकार उपास अक्षर शब्द है विशेषण ओंकार का विशेषण है ओम भी अक्षरम है तो अक्षर यहां तो अक्षर का विशेषण का अर्थवत्व सिद्ध करते हैं कहा अक्षर शब्द का अर्थ परमात्मा भी हो सकता है न अक्षर रहती थी कृपया तो परमात्मा अर्थ नहीं लेना है अक्षरम ओंकारम ऐसा लेना है विशेषण बनाया अक्षर को किसका ओमकार का ये बोलना चाहते तो हैं क्यों व्याप्ति इसी की है सारे गगड़ में ये बोलना चाहते हैं उदबीथम विशेषण उदभीत है उद्बीथम उपासित रूढ़ योगम अपहृति ऐसे है योग माने अवैध शक्ति से जो अर्थ निकाला जाता है योग बोलते हैं उसको और समुदाय शक्ति से जो अर्थ निकाला जाता है रूढ़ बोलते रूढ़िर योगम अपारतु जो रूढ़ हो जाता है योग का छूण जाता है यो, योगार्थ नहीं लिया जाता है जो रूढ़ अर्थ आ जाए जैसे गो शब्द गच्छती है कि गो योग आ जाता है ये चलने वाले को गो कहेंगे जन्तु एक विशेष में रूढ़ कर दिया जाए चौपाए जानवर में वह योग को अपहरण करके योगार्थ योगिक अर्थ निकालेंगे तो सब चलने वाले गो हो जाएंगे रूढ़ अर्थ जाता है गो शब्द तो रूढ़ि योगम अपहरती चार प्रकार से शब्द का बोध होता है एक होता है यौगिक प्रकृति प्रत्यय मिलाकर के अर्थ निकाल जैसे गच्छति भी वो पांचक बोलते हैं और पंचधातुगुल प्रत्यय मिलाते हैं दोनों का अर्थ निकालते हैं पांच अगमें पकाने वाला ये अर्थ आता है एक तो होता है रूढ़ योग और रूढ़ और ये होता है योग रूढ़ और योग होता है यौगिक चार प्रकार के होते हैं उनमें से ये बोला इन्होंने रूढ़ी ये रूढ़ी होता है योग को योग को बात देता है यहाँ रूढ़ अर्थ लेना है उद्गित रूप जो अब ओंकार है उसकी उपासना करना बोलना यहाँ अक्षर शब्द का अर्थ परमात्मा ने लेना चाहता है अक्षर शब्द से प्रकरण अनुसर अक्षर शब्द है ओम इतिद अक्षरम उदगितम उपासिता अक्षर का अर्थ प्रकरण को लेकर जब प्रकरण कर सकता का शब्द का प्रकरण यहाँ प्रकरण का अनुसार करके प्रसिद्ध अर्थ प्रसिद्ध अर्थ होता है रूढ़ अर्थ को लेकर ओंकार है ओंकार का अर्थ की उपासना नहीं है यहाँ ओंकार की ही उपासना है परमात्मा तो प्रसन्न होंगे जैसे प्रिय नाम को शीघा ग्रहण करेंगे तो नाम वाला प्रसन्न हो जाएगा किन्तु उपासना यहां शब्द की है ओंकार की है एक अलकार है तो व्याप्त समंजसन में एक नंबर की पड़ी में कहा व्याप्त समंजसन ओमद अक्षर उद्गीथम ओंकार उद्गीत शब्द यो समानिकरण ये जो ओंकार शब्द और उद्गीत शब्द में, में समान समान विभक्ति दिखाई पड़ता है ओंकार उद्गी दोनों में समान विभक्ति दिखाई पड़ती है समानधिकरण जाता है तथक्यम नाम ब्रह्मी पद अभ्यासार्थम ये कि किसके लिए उपासना है अभ्यास अभ्यास कम जैसे नाम ब्रह्म नहीं नाम को ब्रह्म मानकर उपासना कर दल पेगा अध्यास के लिए है ये समान अधिकारम अथवा तय दो अथवा यद रजत हम साधा है, है।, है। बाद के लिए है जो रजत है वो सुक्ति है ब्रह्मकाल में जो रजत देखा ज्ञान काल में सुक्ति होती है बाद होता आता है बाद के लिए आहोषित अथवा सिंदूर है करी इति वक्त ऐक्यम अथवा जो सिंदूर है वही करी माने जो सिंदूर शब्द का हाथी करी माने हाथी ये ऐक्य करने के लिए कौन सा समान अधिकरण लिया जाए अभ्यास बात ऐक्य अथवा विशेषण विशेष भाव ये बोला चाहते हैं आ हो आहो नीलोत्पलम विधि बात पल में विशेषण विशेष भाव चार प्रकार के समान अधिकरण में कौन सा समान अधिकरण होगा ओम यदि एक अक्षर में ये होगा ये कहा विशेष भाव निबंधन क्या मूलक होगा यदि संशय ऐसा संशय होने पर व्याप्त से समंजसूत्रों में निर्धारण किया इसका कौन से समान अधिकरण लिया जाए ओम इति एक अक्षर हम दोनों ओम प्रथमांत है ओम इति एक प्रथमांत अक्षर में प्रथमांत पूर्वी थी अक्षर कौन समान अधिकरण लिया जाए ऐसा होने पर निर्धारण कारणाभाव अनिर्धारित अनिर्धारित कथम पूर्व पक्ष बोलता है हम ब्रह्मसूत्र में विद्याप्त समंजस में निर्धारण के लिए कोई कारण नहीं मिलता कुछ भी हो सकता है अभ्यास भी हो सकता है बाद भी हो सकता है ऐक्य भी हो सकता है आ, कुछ भी हो सकता है चारों में से जो चारों शो हो, हो जाएगा कोई तो निर्धारण निश्चय कुछ भी नहीं इसका ये पूर्व पक्ष होगा वहां सूत्र सिद्धांत तो ओमकार से ऋग सूत्र व्याप्त है व्याप्ते सामंज ओंकार ही लेना होगा यहाँ क्यों ओमकार के ऋग्वेद यजुर्वेद साम वेद पूरे में व्याप्ति है सर्वत्र वही ओम है ओम के बिना कोई मंत्र ही नहीं है ऐसी थी व्याप्त ऐसे कहा ओंकार ऐसे ऋग जो शाम व्याप्त है तीनों में व्याप्त होने से व्याप्तत्वाद कह ओंकार उपास्य व्याप्त है तीनों में किंतु कौन सा ओंकार उपासना करना यह शंका आ जाएगी ऋग्वेद वाला करना सामवेद वाला करना यजुर्वेद वाला करना सब सर्वत्र ओंकार है कौन सी ओंकार की तब विशेषण लगा दिया उदगीत माने सामवेद के अवयव वाला तो आया हो ओंकार उसको उसकी उपासना यह अर्थ जाना यह तो का ओंकार उपास्य अम उदगी अवय तो ओंकारो विशिष्य हाँ। अन्य ओंकार नहीं लेना उदगीत का अवयव ओंकार उसी की उपासना करें यात्रा या। ये का क्यों तो कहा ओमदक्षर उदगीतम उपासित एवं उदीतमी ओंकार विशेषण उदगित शब्द ओंकार का विशेषण है क्योंकि किसके लिए अन्य के लिए व्यावृत्ति करने के लिए पूरे में व्याप्त है ओंकार कौन से का जो उद्गीत से अतिरिक्त हुआ जो ओंकार है उसकी उपासना ओमकार का एवं समंजस निर्वधन एक कहा सौत्र व्याप्ते सूत्र में जो चब्द दिया वो चाहे क्या लेना है सौत्र च शब्द है ना जो ब्रह्म सूत्र में व्याप्ते में च दिया उसके द्वारा तो तू शब्द स्थान वो तू शब्द की जगह में व्याप्त तू ऐसा है वो तू के जगह में च बोला है सूत्रकार तू शब्द निवेश निवेश अध्यास अपवाद ऐक्य पक्ष निराश तीन पक्षों का निराश हो गया चार थे समानाधिकरण तो अध्यास अपवाद ऐक्य वाला नहीं है मैंने विशेषण विशेष भाव वाला समानाधिकरण है होगा उदगी धम विशेष होगा ओमकार उसकी उपासना करे यह अर्थ निकलता है आगे कहते हैं वर्णात्मकम कहा रूढ़िर योगा योगम अपहरती है न तो रूढ़ी जो है योग को योगी का अर्थ लेते न कक्षर अक्षरम ऐसा अर्थ आ जाता तो वहां पर परमात्मा की उपासना होने की संभावना थी किंतु रूढ़ है ओंकार में यहाँ पर रूढ़ है रूढ़ कर देने के कारण से पर अक्षर सब लगा रूढ़ कर दिया ओंकार इसलिए ओंकार की उपासना होगी इसी होगा तो वर्णात्मकम बोला उपासना है वर्ण की है उसके अर्थ की नहीं परमात्मा की नहीं कहते है। हैं उद्गीत का अवयव है तो इसमें कैसे उपासना होगी एक देश की तो वो कहते हैं उदगीतम उपासित उद्गीत पूरा उद्गीत, उद्गीत कैसे होगा ओमकार हो तो एक अवयव ग्रामोदग्ध पटोदग्ध इस वक्त एक देश समुदाय विषय में पदम प्रवट एक देश में भी पूरे समुदाय में प्रयोग होने वाला पद का देखा जाता है प्रयोग देखा जाता है जैसे ग्रामो दगदा बोलते हैं गांव में कुछ घर जल गए सब नहीं जले किंतु गांव गांव जल गया एक देश में भी समुदाय का जो प्रयोग समुदाय का प्रयोग एक देश में भी होता है पटो दर्दा बोलते हैं थोड़ा कपड़ा जला किंतु पटो दगदा में क्या अर्थ आया सारे कपड़े जल गए अर्थ आ जाता है एक कोना जलने पर भी पटो दर्दा बोलते हैं जल गया कपड़ा बोलते हैं तो साढ़ा जला नहीं है फिर भी तो समुदाय में प्रयोग होने वाला शब्द का एक देश में प्रयोग देखा गया है इसलिए यहां भी यद्यपि उद्गीत का अवयव है फिर भी उद्गीत शब्द का प्रयोग हो गया एक आरभ ग्रामो तथा पटोदिवत एक देश एक देश में समुदाय विषय पदम प्रवृत्तम समुदाय विषय करने वाला जो तो पद होगा उसको प्रवृत्ति देखा है इसलिए यहां उदगित शब्द का तो समुदाय में होना है क्योंकि यहां एक देश में अवय पर प्रयोग कर दिया उदगीत हम ओंकारम उदगीत अक्षर इत्यादि कहा उदगीत उदगीत भक्ति अवयत्वाद कहा उद्गीत के अवयव होने से उद्गीत भाग का अवयव होने से उद्गीत शब्द वाच्य उद्गित शब्द का वाच्य हो गया वो एक देश को प्रयोग कर दिया उपासन विभजते उपासना का विभाजन करते हैं कैसा है वो कर्मांग अवय भूते कहा केवल स्वतंत्र उपासना यहां नहीं इस प्रकरण कर्म के अंग है उदगित कर्म है उदगान कर्म है वहां उस कर्म का अवयव होता ओंकार <laughs> कर्मांगण अवयव होते ओंकार परमात्मा प्रतीक परमात्मा का प्रतीक है जैसे जैसे शालिग्रमादि भगवान के प्रतीक जितने मूर्ति आए प्रतीक होते हैं इसी प्रकार परमात्मा का प्रतीक है परमात्मा प्रती के दृढ़ांग्र लक्षण अतिम संत है उपासित करते ही है दृढ़ एकाग्र बुद्धि बनाए रखे उसमें निरंतर वही उसी में बुद्धि बनाए रखे उदगित अवयत्वा ओंकार तत्शब्द प्रवृति उद्गित के अवयव होने से ओंकार में उदगित शब्द की प्रवृत्ति हो गई एक अवयव होने पर जैसे ग्राम ग्रामोदरदा समुदाय में प्रयोग होने वाले को एक देश में प्रयोग कर दिया जाता है ग्रामोदरगा पटोदरगा बोलते हैं एक देश में हो जाता है तो उदगित के अवय होने के कारण से उदगित शब्द का प्रयोग कर दिया उद्गीत अवयत्वाद ओंकार उद्गीत का अवैध होने से ओंकार में तत्शब्द बने उदगित शब्द प्रवृत्ति ऐसा काम से अनंतरवाक्यम अकिजित करम आगे ये ओम इति ही उदगा आगे जो वाक्य आने वाला है क्या काम करेगा हो गया अनंतरवाक्य अकिंजित गरम आगे वाला वाक्य कोई फल नहीं है होगा उपासित हो गया एक बुरीवादी की शंका है अनंतर वाक्य में आगे आने वाले जो वाक्य होगा अकेद करने की आशंका ऐसा शंका कार्य करते हैं अस्मद हेतु श्रुति युक्त हमने जो अभी कहा उदगी ये जो कहा हेतु दिया वो तो श्रुति ऐसी श्रुति का वो है श्रुति उक्त है स्मृति भी बोलते हैं ही मैंने इस बात आगे हित वाक्य देने वाली है ओम इति ही उदगा श्रुति युक्त हेतु है ये हेतु तेरह जो अनंतर वाक्य के द्वारा आगे आने वाला जो वाक्य है ओम इति ही उदगा अनंतरवाक्य के द्वारा तेना अन्तंतरवाक्य स्पटी क्रिय थे आगे के वाक्य द्वारा उसी की स्पष्टीकरण किया जाता है स्तुति ने जो कहा ततश्च उत्कृष्ट अस्मा भी दर्शित इसलिए हमने उसको अलग करके दिखा दिया अभिवृत्त्या स्वयमेव स्वयं श्रुति बोलेगी इस बात को उदगित के अवय होने से हमने उदगित बोला श्रुति ये बात को बोलती है क्या बोलते स्वयं ओंकार से उदगत शब्द वाच्य हेतु महारा ओंकार उद्गित शब्द का वाक्य है इसमें श्रुति स्वयं कहती है क्या बोलती है ओम इति ही उदगाहे श्रुति बोल रही है ओम ऐसे ही मान अस्मा कारणात ओम इति इतिग्राह जब उदगान के समय आएगा तो ओम उच्चारण करके उदगान करता है यह श्रुति स्वयं बोल है ओम इति आरप्य ही अस्मा उदगाता उदगा जिससे कि उद्गाता जो है ओम का आरंभ करके ओम का उच्चारण करके उद्गान करता है अतः उद्गीत उदगित ऊंकार इसलिए उद्गीत हो गया ऊंकार ठीक है ओम इति अक्षरम इत्यत्र उपासना उत्पत्ति विधि रूपता है में चर्चा है एक उत्पत्ति विधि एक होता है फलस्वामी अधिकार विधि और एक होता है आशुभाव प्रयोग विधि तीन प्रकार की विधि मानते हैं उत्पत्ति विधि क्या होता है केवल कर्म का स्वरूप का कथन मात्र कर दिया जहां जैसे अग्निहोत्र जो होती फल कुछ नहीं बताया अग्निहोत्रम जो होती है ऐसे भाग क्या आएगा उसको उत्पत्ति विधि करते हैं कर्म स्वरूप मात्र अपर उत्पत्ति विधि इमांसा में ऐसा चर्चा की वहां कोई फल का कथन नहीं है अग्निहोत्र जो भी कोई फल कुछ नहीं कहा ऐसे वाक्य जो आएगा उसको उत्पत्ति विधि विधि वाक्य तो है जो होगा कौन सी विधि है तो उत्पत्ति विधि है फलस्वामी अधिकार अपबोध को विधि अधिकार विधि एक स्वर्ग काम है ये अधिकार विधि है फलस्वामी तो कर कहना है? स्वर्ग चाहता है तो एक ही करेगा। एक का फल स्वर्ग है ज्ञात होता है तो वाक्य के तो द्वारा तो ये ऐसे वाक्य को कहते हैं अधिकार विधि फलस्वामी फल स्वामित्व तो अवबोधको विधि अधिकार विधि आशुभाव प्रयोग विधि प्रयोग विधि कर्म में पूर्वापर में कौन पहले करना कौन पीछे करना इत्यादि में शीघ्रता की जो होती है उसको कहते हैं प्रयोग विधि ये तीन प्रकार के विधि की चर्चा है तो यहां पर ओम इति इतिद अक्षरम उपासित जो आया है ये कौन सी विधि तीन में से उपासित लिंगलकार है कौन विधि कहते उत्पत्ति विधि उत्पत्ति विधि फल नहीं बताया ओम इतिद अक्षर उपासना अग्नोत्र की हो जाते वाक्य है ये कह रहे थे कभी ओमद अक्षरम इत उपा उपासना उत्पत्ति विधि रूप जो उपासना बताई गई उत्पत्ति विधि है माने अधिक फल का कथन नहीं है इस वाक्य में क्या मिलना है उसका ये उत्पत्ति विधि है जैसे अग्निहोत्र ज्योहोति वाला जैसा है ज्योहार वाला जैसा है आगे कहते हैं तो हो गया उत्पत्ति विधि और आगे क्या है सम्प्रति गुणम विभक्षुर वाक्यांतरम आदया भ्या, चा आगे गुण का विधान गुण बोलना चाहते हैं इसमें गुण है, दिखाना चाहते हैं तो गुण के विवक्षा करते हुए क्या करना चाहे वाक्यांतरम आदया अन्य वाक्य लेकर के कहते हैं तश्य कहा तस् को व्याख्या उसी के आगे व्याख्या होती गुण का विधान करेंगे रसतमत्व तो गुण आदि दिखाएंगे आगे या अष्टम रस करके कथन करेंगे और आपती गुण का विधान करेंगे और समृद्धि गुण का विधान करेंगे आगे ये चर्चा करेंगे उसी की व्याख्या आगे होनी है पशुओं को व्याख्या उसी की आगे व्याख्या है यही है रसतमत्व गुण आप गुण और ये समृद्धि गुण तीन गुण की चर्चा करेंगे ओंकार में ऐसे क्योंकि ओंकार के माध्यम से ऐसा गुण प्राप्त होगा दिखाएंगे तस्य उपव्याख्यानम एक उसी के व्याख्या तस्य अक्षर से जो पूर्वोक्त अक्षर है ओम अक्षर उदगृत उपासित है उसी का ये, अक्षर से अच्छा उपव्याख्यान उसी की व्याख्या है आगे गुण विधान करना चाहते हैं इसलिए व्याख्या करना चाहते हैं गुण का विधान है अगले मंत्र से गुण का विधान होगा तो रसदमत्व गुण तो है आप गुण है समृद्धि गुण है ये विधायक आगे कौन गुण है एवं उपासना एवं विभूति एवं फल इत्यादि दिखाएंगे इस प्रकार की उपासना और इस प्रकार की ऐश्वर्य इस प्रकार का फल यह सब इत्यादि है तत्व व्याख्यान उसकी व्याख्या यह है इत्यादि का धर्म उपव्याख्यान इसी कारण उपव्याख्यान है उपासना इस प्रकार होनी चाहिए ऐसा इस ऐश्वर्य इसमें है इस प्रकार का फल है यह सब दिखाएंगे उपव्याख्यान शब्द का होता है ठीक है रसतमत्व आपकी समृद्धि इत्यकम गुणगम उपासनम यस्य अक्षर से अक्षर की उपासना ऐसा है आगे रसतमत्व दिखाएंगे तृतीय मंत्र में दिखाएंगे या अष्टम रस है दिखाएंगे सारे प्राणियों का रस है पृथ्वी पृथ्वी में सपने पैदा होना है पृथ्वी का रस जल इत्यादि दिखाएंगे और रस का जल का रस होगा औषधि अन्नादी होंगे अन्नादि का रस शरीर होगा शरीर का रस बाणी होगी पानी का रस सार होगा ऋग्वेद री, ऋग्वेद का साथ शाम वेद शाम का साथ ये कौन का ऐसा दिखाएंगे अष्टम रस दिखाएंगे रस मनुस्वार यही अलग रस है आगे रस अष्टम रस दिखाएंगे तृतीय मंत्र दिखाएंगे और रस तमत्व के आपती गुण दिखाएंगे सप्तम मंत्र में जा जाकर के आप अब कामान भवती दिखाएंगे अच्छा और समृद्धि दिखाएंगे दसम मंत्र ओंकार के द्वारा सब कर समृद्धि को प्राप्त करते हैं ऐसे दिखानी है, है इत्यादि ये तीन प्रकार के गुण का विधान करना है इसलिए तस्वीर व्याख्यान कहा उसी के आगे व्याख्या होनी है कोई तो ओमकार की एक इति रसतमत्व आपती समृद्धि इतम गुणगम इस प्रकार के गुण वाला जो उपासना है गुण वाला उपासना यश अक्षर जिस अक्षर की ऐसे अक्षर के एवं विभूति इत्यादि कहा अच्छा एवं विभूति इत्यादि शब्द कहा है कहते हैं परमापराध्य तो परम रस है परम सार है सबका सार माने अष्टम रस मिलेगा ये परमा परमापराध का परार्ध माने परम स्थान ऐसा स्थान है ये ऐसा दिखाएंगे अष्टम मंत्र तृतीय मंत्र में आएगा ये तेरह त्रय विद्या वर्तते उसी के द्वारा ये तीन विद्या रिगे दुशांत है उसी ओंकार के द्वारा है ओंकार निकालेंगे तो विद्या कुछ नहीं रहेंगे ऐसा बताएंगे अष्टम मंत्र में तेन इयम त्रयी विद्या प्रवर्त इत्यादि वर्त्या विभूति विभूति है विभूति माने स्तुति उस ओंकार की महिमा है वो विभूति तत्था एवं फलम माने फल क्या मिलेगा आप हीता अवैध कामान अवै भई कामान भवती इत्यादि ये कहेंगे वहां सप्तम मंत्र पर जाकर के फलम यश उपास साक्षात्कार जिसको उपास्य साक्षात्कार उपास्य होता है कौन ओंकार है जिर उपास्य hmm. जिसके द्वारा साक्षात्कार होगा जिसके द्वारा होगा उपास्य ब्रह्म जिसके द्वारा साक्षात्कार हो हम के द्वारा ही करना चाहते हैं एक नंबर पर कहा उपास्य साक्षात्कार है उपास्यम साक्षात्ते अनैना कर्ण कार्य में कर देना कहा यह साक्षात्कार तो कहते हैं उपास्यम साक्षात्ते अनैन की साक्षात्कार क्री रातों जो अड़ प्रत्यय किया हुआ है कर्णकारक में किया है बोलना चाहता त्पत्तिया उपास्य साक्षात्कार कलश्य अक्षर का। से कहा उपास्य साक्षात्कार करने का जो साधन है उपास्य परमात्मा है उसके साक्षात्कार करने का साधन है उनका यह अर्थ आ जाएगा यह बता दिया अच्छा। गोदोहनपद आश्रित विधान अधिकृत अधिकार इधम उपासना अभी तो यहां उत्पत्ति विधि करके कहा था अब कहते हैं दूसरी भी उपासना इसकी मानी जाएगी उपदान आश्रित्य अधिकार है इसमें विदाना अधिकार में आश्रित करके किया गया है दूसरे कर्म में लगाया गया था उसके साथ यह भी होता है गोदोहन एक कर्म होता है चमस है ना आप प्रणयात गोदोहन है ना पशु का ऐसे वाक्य आया मांसा में गुरु देव में ऐसा आया माने एक ये मंडप में जो जल का प्रयोग करना है चमच के द्वारा करना चाहिए चमस आप प्रणयात जब भी करना हो समझ के द्वारा जल के प्रणयन करें यज्ञ मंडप में किंतु यदि पशु चाहता हो व्यक्ति विशेष रूप से तो क्या करे गोदोहन पात्र जिसमें गाय का दूध निकाला जाता है उसके द्वारा जल का प्रणयन करें साथ में उसका यज्ञ का फल भी मिलेगा पशु भी मिल जाएगा यदि पशु चाहता हो तो। पशु नहीं चाहता हो तो चमच सम, से करें अगर पशु विशेष चाहता हो तो गोदोहन पात्र से करें दूसरे में अधिकार करके एक एक का था पशु या किया जा रहा था स्थिति में यह कहा गया गोदोहन बद आश्रित विधान गोदोहन जो होता है गोदोहन पात्र दूसरे में आश्रित करके विधान किया गया ठीक इसी प्रकार यहां भी ऐसे होने से यहां उद्गीत कर्म में इसको उद्गीत कर्म को आश्रय लेकर के ओंकार का उपासना का विधान किया गया है सीधा सीधा ओंकार की उपासना नहीं कहा उदगित कर्म के विधान उदगान कर्म के समय में ओंकार का उच्चारण कर्म कहा हुआ या? तो अन्य में आश्रित में अधिकार दिया गया जैसे गोदोहन पात्र होता है चमस एन अप्रण वहां चमस से जल प्रयन करने से काम चलता किन्तु तो आया यदि पशु चाहता है तो दो गोदोहन से इसी प्रकार विशेष फल चाहता हो तो उनका उदगान बोलिए गो गोदोहन वित्त विधान आप दूसरे में आश्रित करके विधान किया है या कर्म तो उदित कर्म होगा उसमें इसका विधान है इसलिए अधिकृत अधिकार निगम अधिक अधिकृत विषय में अधिकार दिया गया ऐसे भी यह उपासना को माना जाएगा तथापि फिर भी क्या होगा इसका फल अलग ही होगा यह नहीं कि कर्म के फल के साथ ही एक ही फल होगा यह समझना उद्यान कर्म के साथ इसका एक ही फल होगा इस समय ब्रह्मसूत्र में विचार किया है ऐसा किया पहले गोदोहन का दो नंबर टिप्पणी देख लेना चमसेना आप प्रणयत ऐसा वाक्य आया मंडप में जो जल का प्रयोग करना है चमच समान चमचा चमच जो बोलते हैं उसके द्वारा जल का प्राणन करें गोदोहन पशु का यदि पशु चाहता है विद्यमान तो गोदोहन पात्र से करें ऐसा बोला हुआ है सामान्य रूप से तो चम्मच से करना था किंतु पशु विशेष चाहता हो गोदोहन पात्र से करे विहितम अप्रवण आश्रित वहां जल का प्रणयन क्रिया है जल के प्रयोग करने के संबंध में ये किया गया अब्रणयन आश्रित्य उसको लेकर के विहितम गोदोहन उसके लिए गोदोहन का विधान किया गया है गोदोहन पात्र का विधान है यथा अप्राण अधिकार अधिकृत अधिकार हम अप्रणय में अधिकृत व्यक्ति के लिए अधिकार है अन्य नहीं कर सकता गोदोहन पात्र से जल का प्रणन महा जो इसमें होगा अप्रणन में जो अधिकार प्राप्त होगा उसके लिए अधिकार है इसको गोदोहन पात्र में तत्पात इसी प्रकार यहाँ भी जो उदगान कर्म करने में जिसको अधिकार होगा उसके लिए ओम कार्य यहां होगा अधिकार होगा ये कहा अधिकृत अधिकार उपासना मानी जाएगी फिर भी फल अलग ही माना जाएगा वहां तो एक ही फल होगा बोध होने वाले फिर भी यह फल अलग माना जाएगा कैसे होगा तो ब्रह्म सूत्र में कहा है पृथक ही अप्रतिबंध फलम इस अलग ही फल होता है कर्म से उपासना के फल अलग ही हो जाता है युक्ति से फलवत् फलशाली है उपासना फलम याजमानम उदगातुर यजमान है कर्मार्थम फल किसको मिलेगा यजमान को तो मिलेगा क्यों उदगाता जो होगा उदगान कर्म करने वाले को तो दक्षिणा दे दी यजमान ने उसके द्वारा खरीद लिया उसको तो उदगान का उदगान करने वाला कोई उदगाता अलग होगा यजमान अलग होगा क्योंकि उदगान कर्म का फल यजमान को तो मिलता है जो दक्षिणा से खरीदा गया ऐसा वहां कहा है कृतत् तत्कर्तृक तो उपासन से यजम से स्वामीन स्वामीन फलमित बजरम आदिशबाथ ये आदि आदिशब्द से ही लेना होगा आदि से इत्यादि में आदि आया उसके द्वारा ये लेना होगा ये कहा तो अतिबंध फल में तीन नंबर टिप्पणी है पूर्व अन्य भोजन आश्रित्य प्राणागरी होत्र से अत्यं ये जो पृथकी अतिबंध फल ये जो आया है ये उसके पहले में प्राणाग्निहोत्र की चर्चा थी प्राणाग्निहोत्र संबंधी चर्चा आई तो प्राणाग्निहोत्र माने पंच आहुति जो किया जाता है क्या भोजन न करने पर भी करना है या भोजन करने पर ही करना है ये प्रश्न उठेगा भैदिक है नियमित करना है, भोजन की इच्छा नहीं है तब भी करना है प्राणाग्निहोत्र करना है या भोजन करना है तो करना नहीं करना तो नहीं करना क्या करना संशय हो या तो पहले तो निर्धारण किया भोजन करे तो करे न करे तो न करे वो भोजन को लेकर के अग्निहोत्र के विधान है अनित्य है नित्य, है, नित्य नहीं है माने मान प्राणाग्निहोत्र कोई नित्य नहीं है भोजन से संबंधित है अगर भोजन करना अविष्ट है तो पंच प्राणावती लेकर ही भोजन करे नहीं तो आवश्यकता नहीं ऐसा कहा है अनित्य है उसी प्रकार ये उपासना भी यदि उदान कर्म हो तो करना होगा नहीं तो नहीं करना होगा अनित्य हो ऐसी शंका होती है एक आते उस स्थिति में सूत्र आएगा पूर्वम अनित्य भोजन आश्रित्य प्राणाग्निहोत्र से यथा जैसे पूर्वम में चर्चा हुई थी सूत्र में कि अनित्य भोजन को आश्रय करके होने वाला जो प्राणाग्निहोत्र था अनित्य है ऐसा निर्णय किया है पहले पूर्व में पूर्वाधिकार में ऐसा निर्णय किया इसलिए तद उसी प्रकार ये भी नित्य कर्मांग आश्रित उपासना ये नित्य कर्म के अंग है आश्रित उपासना जितने होंगे तो क्या होगा नित्यत्वम दृष्टान संगत आह नित्य कर्म में आश्रित होने वाले उपासना नित्य होंगे नित्य कर्म में आश्रित होंगे तो नित्य ही होगा एक दृष्टांत संगति ये जैसे वो अनित्यत्व तो सिद्ध हुआ या नित्य होगा वो भोजन अनित्य था इसलिए अनित्य होगी प्राणाभिहोत्र या नित्य कर्म में आश्रित होने से नित्य होगा ये दृष्टान सादृश्य आएगा संगठीय पूर्वापर दोनों अधिकरणों तो उस स्थिति में कहा तन निर्धारण ऐसा निर्धारण करना नियम नहीं है, नियम अनियम तद दृष्टि अनियम से अनियम देखा है माने नित्य कर्म में लगने वाले उपासना को नित्य करना, को को करना कोई नियम नहीं है अनियम दृष्टे, अनियम दृष्टे, पृथक ही प्रतिबंध ये जो उपासना माने नित्य कर्म के साथ होने वाली उपासना का अलग फल है प्रतिबंध नहीं है नित्य कर्म न करने पर भी वो उपासना का फल अलग होता है ऐसा कहा कैसे तो का भी पूरा अर्थ कर देंगे अत्र पूर्व पक्ष इस सूत्र में जो पूर्व पक्ष बना हुआ है वहां उपासना क्रतुष् पर्णता दिवत आवश्यकता हूं पूर्व पक्ष में होगा नित्य कर्म में आई उपासना जैसे यसे पर्णवयी जुहूर भवती न तदस्य पापम श्लोकम श्रृणती ऐसा है जो तो पत्ते के हवन वाली लकड़ी में पत्ता लगाया होगा पत्ते के बनाया होगा शुरुआत जिसने पर्णवयी जुहूर बहती जो उपका ऐसा होगा पर्ण का होगा तो क्या होगा यसे पर्णमयी झूर्भवती न तस् पापम श्लोकम श्रोणती न सर पापं पापम श्लोकम श्रोणती ऐसा आया जिसके पत्ते वाली जूह पात्र हो वो फिर पाप नहीं सुनेगा माना नरकादी नहीं होगी उसके अच्छा काम होगा कहा इसी प्रकार पर्णद आदि के समान आवश्यक है माने जूह पात्र पर्ण का बनाना जरूरी है पाप में सुनने के लिए ठीक इसी प्रकार यहां भी उपासना आवश्यक है पूर्वादी या होगी नित्य कर्म में लगी हुई उपासना अवश्य करनी होगी कहा उपासना क्रतुषु यज्ञों में पर्णतादिवत आवश्यक पूर्व पक्ष बनेगा नित्य होना चाहिए सिद्धांतें गोदोहन देखो गोदोहन के समान है ये भी पशु काम हो तो गोदोहन पात्र से जल लेगा यदि पशु काम नहीं होगा तो यज्ञ में गोदोहन पात्र की आवश्यकता नहीं है इसी प्रकार आप विशेष फल चाहता हो तो उपासना करेगा नित्य कर्मों में नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है ऐसा होगा गोदोहनव अनावश्यकों में कोई आवश्यक नहीं गोदोहन पात्र होना ही चाहिए यज्ञ में ऐसा कोई जरूरत नहीं है क्यों चमच के द्वारा जल का प्रणय हो जाता है इस प्रकार नित्य कर्म में उपासना होनी चाहिए कोई नहीं करे तो अलग फल होगा यही सिद्धांत बोला, यदि फल वैसा कहा संति कर्मांग उदगीश्रयानी प्राणादि उपासना कर्मांग जो उदगीत को आश्रय करके होने वाली प्राणादि उपासना है किसाउन नित्यवध अनुसारण उतर न वो नित्य कर्म के समान अनुष्ठान करना है अथवा नहीं करना है संदेह होने पर नित्यवद अनुष्ठान है विपूर पक्ष नित्य कर्म के समान ही समानी अनुष्ठान होनी चाहिए विपूर पक्ष बोलेगा सिद्धांत अस्तु सिद्धांत क्या बोलेंगे केसा प्राणादि उपासना है मानी उदगित को आश्रय लेकर के होने वाली उपासना है वो कर्मांग आश्रिता नाम कर्म के अंग में आश्रित है वो उद्गित कर्म के समय में प्राणादि उपासना है आस्त्रित होने से निर्धारण नाम उपासनाम ऐसे निर्धारण किए गए उपासना है जो तो कर्मांग में आश्रित उपासना उनका नियम नहीं है नित्यगत अनुष्ठान नित्य कर्म के समान अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होगी कतः तदि अनियम दृष्टि अनियमस्य वो जो उसका अनियम देखा है क्यों तेना उभोगु तो ये तद, एवं वेद य इसी में आगे आने वाला है दसों मंत्र आएगा माने जान करके ओंकार के जान करके जो करता है उसको भी फल वही होना है दोनों काम करता है वो दोनों उसी से करते हैं काम जो जान करके करे अनजान भी करे ऐसा है तेरह ओंकारेण प्रणल उभरता दोनों ही करते हैं ज्ञानी भी करता है अज्ञानी भी करता है यश्च एतदेद एवं वेद जिसको इस प्रकार ओंकार की महिमा जानता है या ये नहीं जानता है कि श्रुता दर्शन श्रुति में देखा है इसलिए कोई नियम नहीं है देखा उपासना में पृथक फल श्रवणा था उपासना का फल अलग सुनाई पड़ा कर्म के फल के साथ एक फल नहीं उसके पृथक फल श्रवणादी नित्यवत अनुष्ठान पृथक ही अप्रतिबंध फलम सूत्र में बना अलग फल है यानी कि प्रतिबंधक हो जाता कर्म के बिना फल नहीं मिलता ऐसा नहीं है उसका फल अलग ही हो जाता है सूत्र देवता ही मानी अस्मात सूत्र का यर्थ कर ही मान अस्मात कर्म फल अ था कर्म फल की अपेक्षा अलग ही फल इसका है प्रतिबंधक नहीं होगा कर्म फल इसके लिए यदे विद्या करोती श्रद्धाया उपस्थित तदेव वीरवत्तरम होती इसमें दस मंत्र में आएगा जो, उपासना सहित करता है श्रद्धा से करता है वो क्या होगा अति फलशाली होगा यह अर्थ बताया है वीरवत्तर उपासना के फल वीरियवत्तर होगा समृद्धि रूपम फलम सिद्ध संवृद्धि विशेष फल सुनाई पड़ता है उपासना का फल अथ तो न कर्मांगसना तो इसलिए उपासना कर्म अंग नहीं मानना चाहिए स्वतंत्र हो जाती है क्यों पृथ्वी अभ्युतव्याल फलशाली उपासना ओंकारिपासना फलम यजमा उदातुर्यजमा कर्म करतृक उपाससन से यजम से स्वाम फलमी वचनम आदिशबदार भाष्य में आदि दिया था एवं उपासन एवं विभूति एवं फलम इत्यादि आदि से लेना है जो फल होगा यजमान के तरफ होगा उदगाता को तो खरीद लिया है यजमान ने पैसे देकर दक्षिणा देकर के उदगाता काम वो कर वो कर रहा है किंतु तो फल मिलेगा यजमान को ऐसा कहा वाक्य से साकांक्ष अनर्थक वाक्य आकांक्षित वाक्य बोल दिया मंत्र में ओंकार उदगीतम एकदद अक्षरम उदीत उपाशिता ओति उदाह तस्ोप व्याख्यानम आगे क्रियापद कुछ भी नहीं है आकांक्षा क्या कर रहा आगे व्याख्यानम कि तोपर व्याख्यानम आगे किम क्या है तो कहते प्रवर्तते क्रियापद लगा ये कहा? वाक्य साकांक्षिक वाक्य है तस्ोप व्याख्यानम करके क्रियापद नहीं दिया इसलिए कहते हैं प्रवर्तते शेष वाक्यशेष मंत्र के अंत में प्रवर्तते प्रसिद्ध होना पड़ेगा रस्योप व्याख्यानम प्रवर्तते उसी की व्याख्या की प्रवृत्ति होती है हो ऐसा आता आएगा एक आगे तीन गुण का विधान करना चाहते हैं इस ओमकार में तीन गुण एक तो रसतमत्व गुण अर्था आपत्व गुण और एक समृद्धित्व गुण तीन उनमें से रसतमत्व गुण का विधान होगा पहला भूतानां या भूता पृथ्वीरस पृथिव्यापोरसपा ओषधरस ओषधीना पुरुषोरस पुष्श बाग्रसो वाचिग्रस भूतानां सामरसा उदीथो रसा भूता पृथिवीरसिव्याआपोरसा ओषधोरस ओषधीना पुषोरस पुष्स्पाग्रसो स रिच साम रस न उदीत रस अष्टम रस ओमकार बोलना चाहते हैं ये शाम नाम जितने भी प्राणी वर्ग हैं क्या है इनका पृथ्वी रस पृथ्वी सार है पृथ्वी के बिना कुछ भी नहीं इनकी उत्पत्ति स्थिति लय पृथ्वी में सारे प्राणी मात्र चाहे जल चलो थल चलो नव चलो कोई भी हो पृथ्वी रस है सार है वास स्थान है जिसमें उत्पन्न होना है जिसमें रहना है जिसमें लय होना है प्राणियों की अपेक्षा पृथ्वी सार है रस वन सार ऐसा भूता नाम पृथ्वी रस है पृथ्वी सार है सबका उत्पत्ति स्थिति लय तीनों कारण वही है वही उत्पन्न होना है वही रहना है वही मिल जाना है और पृथ्विया आपो रस पृथ्वी का सार जल है उसका कारण है जल अद्वैत पृथ्वी कारण रूसे है सार या कार में उसे लेना अच्छा अपाम औषय रसर और जल का सार होता है औषधि अन्ना भी औषधि फल पाका कांतार फल पकने पर पौधा भी जाए औषधि अन्ना भी धान आदि सब औषधि में आते हैं अमर कोश का है औषधि फल पाका फल पकने पर पौधे भी नष्ट हो जाए जिसका औषधि में आते अपाम औषय रसर तो जल का सार होता है अन्नादि कहते हैं जल से निष्पन्न होता है यद्यपि कार्य है वो कार्य को सार माना है जैसे दूध का सार नवनीत होता है कार्य भी सार माना जाता है कार्य में भी सार शब्द का प्रयोग होता है जल का सार है जल वर्षे तो अन्न होता है अन्न पैदा होगा और ओषध ही नाम पुरुषोर अन्न का सार है शरीर अन्न से बनता है माता पिता के द्वारा भुक्त खाया हुआ भुक्त अन्न सार बनता है ये तो ओसा विनाम पुरुषो रस अन्नों का सार ये हो जाता है शरीर अच्छा पुरुष और पुरुष से भाग रसा और ये मानव शरीर का सार क्या है वाणी है वाणी से पढ़कर कोई सार नहीं है ऐसे पर क्रेवी ने कहा भी तो पुरुष बाघ का सर बाणी है तो ठीक है बाणी नहीं है तो कुछ भी नहीं है ये शरीर का सार बाणी है भरत भर ने कहा है के युवराण नबी नभूषयंत्री पुरुषम हारार चंद्रोज्वला न स्नान न विलेपनम न कुशलम न अलंकृता दुर्गजा बाण्य का समलंकोति पुरुषम या संस्कृता धारियते क्षीयते फल भूषणा सततम बाल भूषणम भूषण सबसे बड़ा भूषण बाणी है वाणी से पढ़कर भूषण कोई भी है समय भी बाणी बोलना चाहिए केयू राणी वायु बंदाजी सोने का जितने भी पहनो इस व्यक्ति को स्वभावान नहीं करते केयू राणी न भूषयति पुरुषम इतने शोभायमान नहीं करते हारा न चंद्रोज्ज्वला चंद्रमा के समान प्रकाशित हार पहना दो मणि आदि इतने शोभित नहीं होता न स्नानम न बिलेपनम न कुसुमम स्नानी द्वारा भी इतने शोभित नहीं होता व्यक्ति शोभा को प्राप्त नहीं और चंदन आदि मलयागिरी लगाओ इतर आदि घसो उससे भी नहीं होगा न फूल सुगंधित फूल पहना करके व्यक्ति वो नहीं होगा न स्नानम न विलेपनम न कुसम ना अलंकृता दुर्धा फूलों के मानी केसों को संवारने से सुंदर बनाने से इतना सुंदर नहीं होगा स्वभित नहीं होगा हिंदु बाणले का समलंकर होती पुरुषम या मनुष्यों को ये की अलंकृत कर देती दे बाणी से यदि अच्छे बाणी आप बोले सबके लिए प्रिय हो जाते हैं आपके बाणी वैसे है वही बाणी को आप बिगाड़ के बोल सकते हैं वही बाणी को अच्छे बना के बोल सकते हैं बोलने की कला है शब्द वही गाली दे दो या स्तुति करो वर्ण तो वही होते हैं राम बोलो चाहे रावण बोलो राम बोलो या मार बोलो वर्ण तो वही है उल्टा करो मार हो जाएगा बनाने की तरीका है कैसे कर दिया आपने यदि रकार आकार मकार आकार विसर्ग बनाए तो राम हो जाएगा उतने को ही पहले र लगाया रगाया आ लगाया र बाणी का समलन करो कि पुरुषम या संस्कृत आधारित संद्यकृत वाणी है ऐसे प्रधारित होता है छीयंते खल भूषणान सर्वंबाल भूषण भूषण भुषना। सारे भूषण नष्टीण हो जाते हैं एक तरफ हो जाते हैं बाणी ही भूषण सब है सबसे भूषण बाणी जैसे किया है इसलिए पुरुष से बालद्रसा कहा है तो ऐसा भूतान पृथ्वी यहां से आरंभ हुआ था कि <क्ष्ण> प्राणियों के उत्पत्ति स्थिति लय का कारण होने से पृथ्वी सार और पृथ्वी का सार जल है और अपाम ओषधा कहा जल का सार होता है औषधिया अन्न जल से अन्न होते हैं कार्य में भी, भी सार शब्द का प्रयोग होता है जैसे दूध का सार मक्खन अवनीत होता है और औषधिनाम पुरुषों रसा कहा ओषधियों का सार ये शरीर होता है माता पिता के द्वारा खा भुक्त अन्न कहा यह सप्तम परिमाण है ये है सार होता है और पुरुष से बाघ रस इस शरीर का जो तो सार है बाणी है और बाच और बाणी का सार क्या तो होता है ऋग्वेद होता तो है यदि वेद मंत्र बोलेंगे तो बाणी तो का सार है और गाली देंगे तो बाणी दर्थ कर दिया यह है ऋग ऋग्वेद सार है अचरस ऋग्वेद का भी सार सामवेद होता है सामना उद्गित रस और सामवेद का सार यही ओंकार उद्गी मैने उत्कृष्ट ऊपर होता हुआ सार है अष्टम रस है पृथ्वी से लेकर के यहां तक आठवा रस हो जाता है ये बताना है टीका में कहते हैं तदेव उप्याख्यानम अनुवर्तन ओंकार से रसनमत्व गोम विधातम पातिग्रहण करो थी कहा देखो तश्योप्याख्यानम कहा था उसी की व्याख्यान है अभी उसकी व्याख्या करनी है उसी ओंकार की अन्य की नहीं तदेव उपाख्यानम पूर्व में जो तश्योप व्याख्यान कहा था उसी ओंकार की ही व्याख्या है आगे बोला था संक्षेप में कहा था उसकी व्याख्या वही व्याख्या में है तदे वो व्याख्या नुवर्तन उसका अनुवर्तन करते हुए उनका रहस्य रस तमत्व गुणों में पहले रसतमत्व गुण सबसे उत्तम रस इसमें श्रेष्ठ रस्य है उनका ठिकाना है रस रसत रसतम अत्यंत सार रस मान सार अत्यंत सार है सबका सार है ठिकाना है एक गुण का विधान करने के लिए भूमिका बनाते है ये भाष्य कहा भूता नाम पृथ्वी ये चराचर जो, जो भूत हैं दो प्रकार के हैं चर और अचर थावर जन्म जो बोलते हैं दो प्रकार के प्राणी इनके सबका पृथ्वी रस माने सार है क्यों गति ही पारायणम अवस्टम्भ तीनों सार यही है गति माने उत्पत्ति स्थान और पारायण माने स्थिति स्थान अवस्टम्भ माने प्रलय स्थान अथवा उल्टा होगा अवस्टम्भ से होगा उत्पत्ति परायण मान स्थिति और गति माने प्रलय उत्पत्ति स्थिति प्रलय के स्थान यही उत्पन्न होना है सबने यही रहना है जब तक आयु है यही नष्ट होना है चाहे चर हो चाहे अचर सभी को ये स्थिति वृक्ष आदि को यही पैदा होना यही नष्ट होना है हमारे शरीर को यही पैदा होना है यही नष्ट होना थावर जंगल सारे के सार पृथ्वी है पृथ्वी आपो रसा कहा पृथ्वी का सार होता है जल क्यों होता है अपसु ही ओता प्रोता पृथ्वी देखो कारण में कार्य होता है जैसे धागा में एक कपड़ा ओतप्रोत है मिट्टी में घट ओतप्रोत है उसे बाहर नहीं इसी प्रकार जल कारण है पृथ्वी का रसो आपो ये कहा पृथ्वी आपो रस कहा पृथ्वी का सार जल है क्यों अपसु ही ओतात प्रोता तो पृथ्वी कहा जल में ओतप्रोत है पृथ्वी कारण में कार्य कारण को तो छोड़कर कहीं जानो नहीं उसने ओतप्रोत होता है इसलिए पृथ्वी अतः तस्या रस पृथ्व्य अतः तारस है पृथ्वी इसलिए जल ताप माना जल आप सार है पृथ्वी का अच्छा अपाम ओषध और जल का सार होता है औषधिया माने अन्नादि अपरिणामत्वादिम जल का परिणाम है औषधि जल बरसेंगे तो अन्नादि होंगे नहीं तो अन्नादि होते ही नहीं जल के बिना नहीं होता इसलिए सार माना गया या कार्य में बोला सार पृथ्वी का सार जल को तो कारण में दिखाया और जल का सार औषधि में कार्य भी दिखा है कार्य और जल का, है। जस का, का है, परिणाम है दस ये कहा औषधियां तासाम औषधि नाम उन औषधियों का मतलब अन्नादि का पुरुषोदसा ये पुरुष सार है अन्न का सप्तम परिणाम यही होता है सार होता है शरीर अच्छा पुरुषो रसा अन्न परिणाम पुरुष से अन्न का परिणाम है शरीर इसलिए तस्या भी पुरुष रसा उस पुरुष का भी शरीर का भी बाणी सार है बाणी नहीं तो कुछ भी नहीं कितने भी सुंदर हो कटु बोलता है करता हो तो बेकार है बाणी एक आम्मलन करो कि पुरुषों में या शास्त्र का आधार बाणी बहुत बड़ी चीज है द्रौपदी के एक शब्द ने इतनी बड़ी आग लगा दी महाभारत करवा दिया बारह साल तक वनवास ने जलाया एक साल गुप्तवास ने उस बार लड़ाई कितने मर गए एक बाणी ने ऐसा काम कर दिया को सम्मन करना सबसे बड़ा काम है अच्छा, बाघ रसार क्यों कहते हैं पुरुष अवयवानाम ही बाघ सारिष्ठा ये मनुष्य के शरीर में जितने अवयव हैं श्रेष्ठतर वाणी है अतिशयारिष्ठा इष्ट प्रत्यय लगा दिया अतिशय सार है बागी नीचे है सब सबसे बड़ी चीज है बाणी पुरुष अवयवराम जितने शरीर में अवयव होंगे उन्हें अवयव में बाघ सारिष्ठा अतिशय का है सारिष्ठा बाक इष्ट प्रत्यय लगा के बोला अतिशय सार है अतो बाघ पुरुष रस है इसलिए बाणी को पुरुष का रस कहा गया सार कहा गया तस्या भी बाच उस बाणी का भी ऋग रस है सार तरह वाणी अगर ऋग्वेद के मंत्र बोले तो बहुत अच्छा होगा सार है सार ऋत शाम ऋग्वेद का अपनी सार होता है शाम साम रस है सार है सार अत्यंत सार है तस्ना उस साम का भी उद्गीत होता है सार क्यों प्रकृत ओंकार प्रकृत क्या उद्घित तो ओंकार का प्रकरण है यहाँ ओंकार उद्घित उपास का प्रकरण उद्गी शब्द का अर्थ यहाँ है ओंकार ओंकार सार है एक सार तरह का तो अष्टम रस होता है देखो पहला सार हो गया पृथ्वी दूसरा हो जाएगा जल तीसरा हो जाएगा औषधि चौथा हो जाएगा पुरुष शरीर और शरीर का सार होगा वाणी पांचवा हो गया और छठा हो जाएगा ऋग्वेद सातवां होगा शाम शाम के बाद अष्टम अष्टम राषाइए टीका से देखें पृथ्वी को सार बताया था चराचर भूतों का तो वहां गति परायण अवस्तंभ तीन शब्द दिया किया सार दिखाने के लिए तो इसका अर्थ करते हैं गति इति उत्पत्ति कारणत्व पृथ्वी सबके उत्पत्ति कारण गति है भाष्य में गति शब्द है उसका अर्थ उत्पत्ति कारण परायण इति स्थिति हेतुत्व परायण शब्द का अर्थ जाना स्थिति का कारण पृथ्वी और प्रलय अवस्तंभ इति प्रलय निदानत्म पूछते हैं अवस्तम शब्द के द्वारा प्रलय का कारण माना जाएगा पृथ्वी को एक भेद एक अथवा वैभरित्य अमूनी पदानी न्यानी अथवा तीन पदों का अमूनी ये तीन पद है गति पराय अवस्तम तीनों का विपरीत रूप से ले लेना ले। अवस्तम माने उत्पत्ति और पराया माने स्थिति और इसका गति माने लेना ले प्रलय लेना ले ले ले। एक अप पृथ्वी में सत्वम साध जल में पृथ्वी का सारत्व की सिद्धि करते है। कैसे है? Hin, है हैं कैसे ओतास, सुस्त पृथ्वी कहा जल में ओत प्रोत है पृथ्वी सीधे को ओत बोलते हैं टेरसे को प्रोत बोलते हैं जैसे धागा होता है ना पट भरने के लिए ओत और प्रोत होता है सीधे धागा को ओत बोलेंगे तेर से धागा को प्रोत बोलते हैं इधर से देखो चाहे इधर से देखो जल में पृथ्वी जल में ही दिखाई पड़ेगी जली है कारण यह ऐसा अच्छा अश्थ श्रोत्यंतरे प्रसिद्धम ज्योतम ही शब्द ये जो जल में पृथ्वी ओतप्रोत है इसका अर्थ अन्य श्रुपियों में प्रसिद्ध है इसको दिखाने की ही बोल दिया या अब ही शब्द का प्रयोग किया अन्य श्रुपियों में प्रसिद्ध है पृथ्वी जल में ओतप्रोत है औषधिनाम अप्रतिकारणत्वा भावात् कथम तदरस अप्रश्न आएगा पृथ्वी का सार्थ जल हो गया कारण है ठीक है किन्तु औषधि जो अंडारी है तो जल के कारण तो नहीं है वो तो कैसे उसको सार बोल दिया ये प्रश्न उठा औषधि नाम अप्रति जल के प्रति कारणत्व तो अभाव तो कारण नहीं है वो कथा, कथम तथा सा, सारत्व तो फिर औषधि में सारत्व तो कैसे आया ये प्रश्न उठा उसको उत्तर बताते हैं अपरिणामत्व जल का परिणाम है वो अन्न यदि तो जल बढ़ते तो अन्न नहीं होना है और पहाड़ों में तो विशेष प्रत्यक्ष ही है आकाशवृत्ति में रहते हैं लोग अगर वृष्टि नहीं हो तो अन्न होना ही नहीं है सभी जगह ऐसा ही तो कहते हैं आगे कारण परतया पूर्वत्र पूर्व में तो कारण रूप से लिया था ऐसा हम होता हम पृथ्वी का कारण है वो और जल उसका कारण है दो दो पर्याय में कारण रूप से लिया तो कारण परत या पूर्वत्र व्याख्या तो भी शब्द रस शब्द पूर्व में कारण परक लिया था दो पर्याय में तृतीय पर्याय में आके गो रसव्य अब यहां उत्तर में क्या कहना चाहते हैं यहां कि अधिकांश अपाम तो पुरुषों रस कहा हुआ है क्या ओष अधिकां पुरुषों कहते हैं यहां पर गोरस जो बोलते हैं गाय के दूध को गोरस बोलते हैं कार्य में भी रस शब्द का प्रयोग होता है गाय के दूध आदि को गोरस कहते हैं यहां तो मैं आज ही गोरस बोलते हैं उसका गाय के दूध आदि को गोरस कहते हैं तो कार्य में कारण शब्द का प्रयोग हो जाता है इस प्रकार यहां पर कहा जाते हैं गोरसाटिभक्त जैसे गोरसा बोलते हैं गाय के कारण तो नहीं है गाय का कार्य है वो किन्तु रस सब तक कर करते दूध आदमी वो रसा उत्तरत्र कार्य परतया व्याख्या है आगे के परिवार में कार्य रूप से व्याख्या करना ये कथम से दिनाम पुरुषो रस कहते फिर अन्न का सार ये शरीर कैसा होगा? प्रश्न उठा तब तो आगे और बोलता है नहीं ताविर असौ क्रिय कहते अन्न से ये शरीर तो बनता नहीं है असौ पुरुष ताभी न क्रिय उस अन्नो के द्वारा ये तो बनता नहीं है सही कहा इसके उत्तर उत्तर देते हैं अन्न कहा अन्न परिणाम पुरुष से अन्न का परिणाम है माता पिता के द्वारा खाया हुआ जो अन्नभूत अन्न है सात बार परिणाम होने के बाद ये बना हुआ है रथ रक्ता आदिभाव से सप्तु में परिणत हुआ उसके संमिश्रण से बना हुआ है अन्न का परिणाम है इस तरह से देखना है सीधा सीधा यहां अन्न होता है इससे कोई मनुष्य पैदा नहीं होता किंतु यह शरीर बनता है अन्न का ही माता पिता के द्वारा भूखता अन्न का परिणाम पुरुष रसत्व बाच समर्थित यह शरीर का सार वाणी है इसकी समर्थन करते हैं कहिए पुरुष इत्यादि शब्द है पुरुष से बाघरस एक बाघ विहीनम प्रति पुरुषातरम विनंदती बाघ विहीनम पुरुषांतरम प्रति जो बाई से रहित व्यक्ति होगा ऐसे व्यक्ति को अन्य प्रति अन्य के प्रति निंदा करते हैं देखो कुछ जानता नहीं बोलता है बाघ विहीनम विनिंदती बाघ विहीन को निंदा करते अन्य के प्रति जाके बोलते उसके सामने तो नहीं बोलेंगे देखो ये किसी ऐसा स्थिति है बाघ विहीनम विनिंदती निंदा को विशेष निंदा करते हैं बाद विहीन व्यक्ति को ये कहा पुरुषांतरम प्रति विनिंदती ये प्रति को विनिंदती के साथ हमने कर देना ये बोला अतो बाच <coughs> अच्छा आगे ट्रिपन नहीं मूकम प्रति मुखिंदा करते उसके सामने यदि गुंगा व्यक्ति को गुंगा हो बोलेंगे तो निंदा नहीं बनेगी अन्य को बोलेंगे तो निंदा हो जाएगी उसकी गुंगा उसी को बोलेगा तू गा उसके निंदा नहीं बनी क्यों सामने नहीं होगी नहीं मूकम प्रति मुक निंदा अर्थप्रति जो गुंगा व्यक्ति है उसके सामने ही तू गूंगा है कहने से वो निंदा अर्थसाली नहीं होगी वो तो गूंगा है ही है ते बजरथ मसाम वो तो बहरा भी है सुनता भी नहीं है जो गूंगा होगा वो बहरा भी होता है इसी बात श्रवण है तो क्रोध संवाद सुनेगा यदि तो क्रोध आ जाएगा तू गूंगा है कहने से उसको क्रोध संवाद सा अन इसलिए निंदा ठीक नहीं हुआ इसलिए अन्य में जाकर बोलता है वो इसकी निंदा करेगा अन्य के साथ अन्य को बोलेगा ऐसा है ऐसा बोल दिया अतो बात सारिद्ध ही शब्दार्थ ही शब्द से ऐसे बोल दिया कहा तारिष्ठ तत्व तो प्रसिद्ध अतः शब्दार्थ है वाणी जो है सारिष्ट है उसके लिए अत लगा दिया ठीक तो बाघ पुरुष थे देखो बाणी का सार सारे बाणी के द्वारा ऋजा का संपादन होता है ऋग्वेद पढ़ेगा किससे पढ़ेगा वो तो पढ़ेगा नहीं तो नहीं पढ़ सकता वाणी के द्वारा संपादन होता है ऋग्वेद इसलिए बाणी का सार होता है बांग निवर्तवाद ऋचह तद रसत्व अभिप्रत्या इसलिए बाणी का सार माना गया है अग्रिता सकाशाद अपनी तद अद्युतम शाम गियवान ऋग्वेद की अपेक्षा भी जो ऋग्वेद में आश्रित साम है वो गियवान जो साम होगा उद्गान करके गाया जाता है वो और ज्यादा सार होता है क्यों वक्त श्रोत वक्ता श्रोता दोनों को आनंद देने वाला है उदगान सामवेदान इसलिए ऋष के विशेष है शाम कहा सारम कहा उदग शब्दम तो अवयवे प्रकरणा नियम यद्यपि उद्गीत शब्द है किंतु उद्गीत का अवयव ओंकार में नियंत्रित करते हैं क्योंकि तो प्रकरण ओंकार का चल रहा है ओम अक्षर उदगित उपास का प्रकरण है यद्यपि शब्द इस ओंकार तो उद्गीत का एक भाग है अवयव है किंतु उद्गीत शब्द का प्रयोग अवयव कर दिया जाता है जैसे ग्रामों तक पटो तक था बोलते हैं एक देश जलने पर भी जल गया ऐसा बोल देते हैं इसी प्रकार यहाँ भी उद्गित शब्द का प्रयोग ओंकार नहीं श्याम अनकृतम फलाय भवती कहते शाम वेद का कोई गान करता है ओंकार के बिना करता अनोकृतम न ओंकृतम अनोंकृतम ओम के उच्चारण के बिना साम गान जो होगा फलाय न भवती फल के लिए होता ही अनोंकृतम शाम फलाय न भवती ओंकार के बिना हां जो साम का उद्यान करेगा वो फल के लिए नहीं होता नहीं सामा अनोकृतम ऐसा परिच्छेद करते नहीं तो गड़ पड़ जाएगा नहीं साम अनोकृतम शाम फलायती ओंकार के बिना किया हुआ साम उच्चारण किया उद्दार किया साम फल के लेना होते मनवाणी ऐसे मानते हुए भाष्यकार कहते हैं सारतरह शाम हाँ। उद्गी प्रकृतत्वाद ओंकार सारतर ये कहा साम का विशार होता है ओम क्यों ओम पूर्वक साम का उद्गान होता है ये बताया समय हो गया है मेरा प्रकृत मांगा प्राणचुशो बलिया ब्रह्म महिलायाकसत्वस्त सदात्मर उपनिष्मास्ते सन्त